नम ओं विष्णु फादाय श्रीमते भक्ति भैय स्वामी नमस्ते शून्यवादी देव गौरवाणीषि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे हरे हरे प्रभु में अमेरिका में पहले न्यूयॉर्क में प्रचार किया है वहां पर कुछ लोग आए थे भक्ति में परंतु भक्ति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था एक उदाहरण है कि शिल के शिष्यों या उस समय तो शिष्य शिषक जायसे लेकिन शिष तो कुछ भी नहीं जानते तो शिलो का एक छोटा सा दुकान किराया से लिया है और उसमें एक छोटा सा आश्रम बनाया है और एक बार उस आने वाले लोग या हिपी या भक्त या जो भी आप खेलना चाहते हो उन्होंने सोचे कि इस दुकान तो आश्रम जैसे होने चाहिए हम कुछ डेकोरेशन तो एक इंडियन दुकान गए उस समय एक इंडियन चीजों तो अमेरिका में बहुत दुर्लभ था आज का हम ऐसे यादि ऐसी इच्छा मन में आते हैं तो मैं अमेरिका जो तो अगर काफी पैसा है तो हम कितने वो एक दिन में अमेरिका में जा सकते यदि मैं अभी निर्णय करता हूं तो अभी डाकौर में हूं मुझे न्यूयॉर्क जाना है तो एक दिन में वहां पहुंच सकता हूं लेकिन उस समय इतना सा या, या नहीं था और बहुत कम इंडियन लोग अमेरिका में थे उस समय एक्चुअली क्या है उसके कुछ समय के पहले जे एफ के जॉन एफ खेने दी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और उसका असासीनेशन हत्या हो गए तो उसके पहले एक नया रूल दिया नियम जिससे इंडियन लोग जिन, जिनका अमेरिका जाना था तो लगभग संभव नहीं था निषेध था तो उनका आना और बहुत आसान हो गया है जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट की दया से और इस तरह शिल्पोपाद अमेरिका गए थे और न्यूयॉर्क में किया और और तो उस में छोटा सा दुकान छोटे साफाद के शिष्य होने वाले हिपी तो एक इंडियन दुकान से कुछ तस्वीर खरीद ले को कुछ नहीं बोल के तो पूरा डेकोरेशन किया तो शिलुपाद उस दिन वो पूरा दिन उन्होंने डेकोरेशन किया और शाम को आए और बहुत संतुष्ट वो वो सब देखना सब पिक्चर जो था वो व्यक्ति वो देव देवी जो उस समय तो सभी इंडियन घर में तो हिंदू घर में तो कृष्ण भगवान या राम भगवान या शिव अलग अलग अलग दे देवियों का था। आज तो ऐसा तो नहीं है एक फीडी के पहले है हर एक घर में बहुत तस्वीर ऐसे ही वैक्ना था ब्रिज बासी फ्रेंड का एक कंपनी मद्रास में कना एंड सन सॉ ऐसा कुछ कंपनी था जो बहुत बहुत सुंदर कृष्ण सरस्वती माताजी इत्यादि की चित्रों इस प्रकार बेचते थे तो शिल एक करके सभी चित्र देख लिया था कि एकता हनुमान का चित्र और भक्तों से पूजे तो ये ये, ये चित्र अच्छा है और बहुत अच्छा ही है और भक्तों पूजे तो क्या है बिली तो इतने सातों नहीं जानते कि हनुमान दिव्य बंदर ही है। तो भारत में सब लोग मुसलमान क्रिश्चियन नास्तिक पारसी सिख जैन बुद्धिस्ट सब जानते हैं हनुमान रामचंद्र भगवान की प्रिया पार्षद बंदा के रूप में है लेकिन वो सभी वक्त तो इतना बड़ा अज्ञानी थे कि कि सोचा वो बिल्ली है, तो कैसे चिलक लगाना और दीर्घ संख करने के बाद पानी से सफाई करना ही फिर उसके बाद स्नान करना तो उसके बारे में धर्म और भक्ति के बारे में वो बात बहुत ऊंची बात ही है तो कैसे स्नान की स्नान करना ही है तो उस देश के लोग उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं तो बचपन में ऐसा की ज्यादा से ज्यादा एक बार हफ्ते में लोग स्नान किए थे और कैसे स्नान एक ठब में एक पानी डाल के उसमें बैठते थे और मेरे एक गुरु भाई मुझको बताया कि एक पक्ष में मतलब दो हफ्ते में एक बार वो जब छोटा था तो सब फैमिली स्नान किए थे तो एक बॉर्डर ठप में गर्म पानी डाल के पहले पीते ने स्नान किया उसके बाद एक ही पानी में माता जी उसके बाद हम दो हमारे दो जितने भी हो सब किया है एक ही पानी में एक बार दो हफ्ते में ऐसे स्वच्छता है हमारे ब्रिटिश ब्रिटिश हमारी ब्रिटिश सभ्यता इतन, इतना महान ही है तो यही सब शिल प्रोपात इनके शिष्यों को सिखाया और कैसे की गुरु सेवा करना है गुरु की सेवा की गुरु की सेवा करना है तो इतना इतना सा ज्ञान नहीं था इतने सी संस्कृति नहीं थी कि साधु थे महान गुरु थे परंतु कम से कम यादी की शिल प्रभात वृद्ध है इसलिए इनकी सेवा करना है तो इतनी सी संस्कृति नहीं थी और अभी तक नहीं है पाश्चात्य देशों में पश्चात्य देशों में वृद्ध लोग तो ये सब बेकार है कुछ काम नहीं कर सकते तो एक प्रिजन में जेल में उसको सीनियर सिटीजन होम मतलब ज्येष्ठ नागरिक का मखान उसमें प्रिजन जैसे उनको डालना है तो वो ही संस्कृति नहीं थी और अभी तक नहीं है फ़ास्ट पाश्चात्य देशों में तो शिलोप्रपात के अलावा कौन इतना सा कष्ट लिया थे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए तो न्यूयॉर्क में ही धीरे धीरे कुछ लोग आए थे ज्यादातर हिप्पी थे सब तो हिप्पी नहीं थे ब्रह्मानंद तो टीचर थे और सचस्वरूप तो ये वो सबका दीक्षक है पहले मानंद ब्रुश शार्फ और सतस्वरूप का नाम स्टीव स्टीव गोरेनो इटालियन स्टीव तो एक वेलफेयर ऑफ जंग कल्याण का ऑफिस में काम किया और फिलोप्राफा कुछ दिन के बाद अमेरिका का पूर फ्रंट न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के जो एकदम पश्चिम फ्रंट पर और बहुत हिपी थे एक न्यूयॉर्क में परंतु और बहुत ज्यादा सैन फ्रांसिस्को में तो इसलिए मुकुंद माइकल ग्रंथ प्रपद को वहां ले गए प्रचार करने के जो सैन फ्रांसिस्को वो जो तो हिपी उस समय हिपी का राजधानी था बहुत बहुत हिपी थे और बहुत बहुत लोग ये सब जवान युवा युवती थे और बहुत से लोग कृष्ण भक्ति में आए थे परंतु इतना गंभीर नहीं था न्यूयॉर्क में एक कम भक्त आए थे परन्तु उनमे कुछ थे जो बहुत गंभीरत्व से भक्ति ग्रहण के सन फ्रांसिस्को में बहुत बहुत लोग आए थे परंतु गंभीरत्व दुर्लभ थे उनमें। तो एक और वहा पर बहुत से वो सब हिपी पी होना का क्या क्या लक्षण है तो पुरुष नार्यों दोनों का बाल बहुत लंबा है और धीला है और पुरुषों तो शिविंग कभी नहीं किया लंबा दाढ़ी भी है और कोई तो कुछ भी काम नहीं किया और फ्री सेक्स अबैध अनियमित स्त्री पुरुष संगम होता था और सबका बहुत रुचि वो पूर्व देश की संस्कृति और धर्म में लेकिन वास्तविक धर्म में नहीं है ये सब निर्विशेष ऐसे और सब तो म्यूजिक में रॉक म्यूजिक सबकी रुचि थी रॉक म्यूजिक में और एक विशेष परिहार लक्षण था सब हिपिका थे सब ड्रग्स सब ड्रग्स लेने वाले थे मारो आन है उसका मतलब भैंक गंजा और शीस और एलएसडी एससी एक प्रकार ड्रग है जिसका लेने से मन जो पागल हो जाते है और वो हिपी समाज में पागल होना वो प्रतिष्ठा का विषय तो ऐसे लोग के बीच शिल प्राप्त किए और ऐसे ही लोग तो हरि कृष्ण महामंत्र और कीर्तन नार्थन में बहुत आनंद लेते थे तो एक बार सैन फ्रांस लेकिन पागल से फागल लोग तो बहुत ही पागल करे सभी तो एक बार शिलोप एक लेक्चर में सैन फ्रांसिस लेक्चर सुनने के लिए न्यूयॉर्क में भी कम लोग आए थे क्यूर्टन के लिए और ज्यादा लोग आए थे लेकिन चाक विज्ञान सुनने के लिए बहुत कम लोग रुचि थी और सनफ्रेंडिस्को में और भी कम रुचि थीर्तन अच्छा लगते थे, थे। तत्व ज्ञान और ऐसे कहें न कि इंद्रिय सुख तो कुछ भी सुख नहीं है ऐसी बात सुनने के लिए बहुत कम लोग थे और पागल होने के कारण और ड्रग्स से प्रभावित का कारण सर सैन फ्रांसिसको में शिल प्रोपद की कथा के बीच लोग तो कुछ बात बोले या बीच में आए थे और और एक बार शिल प्रोपद ऐसे वो एक युवती हिपी तो बार बार एक ही बात बोला मेरा ये ये सबसे गहरा अंधकार ही है तो प्रो जानते थे कि अमेरिकन लोग तो इतना दम्भिक होते या, गर्वित होते है कि हमारा अमेरिका दुनिया में श्रेष्ठी है तो शिल प्रभुपाद का विचार में सबसे निकृष्टि है तो उसी अवस्था में शिल प्रभुपाद भक्ति प्रचार किया वास्तव में शिल प्रभुपाद की इच्छा थी और आशा थी कि अमेरिका में उस शिक्षित लोग उनका उपदेश सुनेंगे लेकिन ऐसा लोग तो प्रभापाद की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और हिपी लोग तो थोड़ा सा उत्साहित थे शील प्रभापाद की वानी ग्रहण करने के लिए तो क्यों प्रभुपाज भारत में प्रचार का अभियान नहीं किया क्यों अमेरिका में तो एक बात है कि इनके गुरु का आदेश था अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो उससे तुम्हारा कल्याण होगा और अन्य का कल्याण भी होगा वो एक बात है और दूसरी बात है कि अंग्रेजी भाषा में भी शिल भारत में प्रचार का आंदोलन लगाना का प्रयास किया है का संस्थापन करने के पहले झांसी में शिल प्रोपात एक संस्था जिसका अंग्रेजी नाम था लीग ऑफ दौटी स्थापन किया है वहां पर इनके कुछ शिष्यों भी बनाए हैं परंतु श्रील का भी चाह कि भारतीय लोग अभी इतना सा उत्साह नहीं है प्रस्तुत नहीं है गंभीरता के साथ एक कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए क्योंकि उस समय भारत में वो प्रचार बहुत प्रचलित था विशेषकर पंडित नेहरू का टाइप लोक से कि भारत एक बैकवर्ड देश भारत का दोष भारत की संस्कृति भारत का धर्म इसका कारण से हम पाशात्य देशों से बहुत पीछे है तो इसलिए हमें धर्म चढ़ना चाहिए मंदिरों का तोड़ना चाहिए और उस जगह में फैक्ट्री बनाओ मंदिर तोड़ो फैक्ट्री बनाओ इससे देश का विकास होगा तो ऐसे पचा और इस प्रचार का प्रभाव बड़ी विचित्र बात है कि चूंकि पंडित नेहरू जो ब्राह्मण जाति का था लेकिन व्यवहार तो ब्राह्मण जाति से बिल्कुल नहीं था इसलिए लोग का विश्वास विश्वासता उनकी बातें परंतु वो बात जो की है, वो एकदम ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध तो उसी बात वातावरण में भक्ति स्थापना कठिन है अमेरिका में कठिन था परन्तु भारत में शायद और भी कठिन हो सकता तो सक दो कारण से है शिलो प्रभा देशों में प्रचार का अभियान शुरू की और भी कारण है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा और इच्छा और प्रेरणा पृथ्वी तो ग्राम आचे प्रचार नागरा सब तो बेमोन प्रोपाद चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से संचारित है और इस प्रकार अमेरिका में और पूरा पाश्चात्य देशों में कृष्णा भक्ति प्रचार किए थे शिल की स्वयं की एक बड़ी इच्छा थी भारत में भारतीय लोगों को पुनः कि कैसे भारतीय लोग अपनी संस्कृति चरते हैं और कैसे उनका कर्तव्य है भक्ति अच्छा ठीक है चैतन्य महाप्रभु का बार भारत भूमि हो मनुष्य जन्म जा जन्म सात करो फो उपकार शिलोप्रभुप ने कहा कि मैं एक भारतीय हूँ और मेरा एक तुझ प्रयास सा आसा हो, पूरी पृथ्वी में इतने सारे लोग हरि कृष्ण हरिकृष्ण कीर्तन करते हैं तो यदि और भी भारतीय लोग इस भाई कृष्ण भक्ति प्रचार करने का कर्तव्य तो और भी बहुत प्रभाव हो सकता तो अभी टीवी वाला आया है तो अभी हमारे क्या करना है तो वाले उपस्थित ना अनुपस्थित न हो हमारे हमारे एक ही खर्चा है बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा तो आशा है शिलो प्रभा प्रसन्न होगे कि टीवी का माध्यम से उनकी वाणी प्रचारित होगी गुजराती चैनल क्या नाम है आपका चैनल ई टीवी ई का मतलब एनर्जी एनआरू चैलोगु अच्छा अच्छा तो आपका मुख्य ऑफिस क्या हैदराबाद में है हैदराबाद में भी वो एक चैनल वाला आया था वो मुझको इंटरव्यू लेने के लिए वो नाम क्या था आपका टीवी आपका टीवी आपका कंपटीशन कृष्ण भक्ति में ऐसा कंपटीशन नहीं है आप क्या करेंगे इंटरव्यू लेंगे? हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे। ठीक है तो आप तैयार हैं? है वंदे कृष्णम जगत गुरु अभी एक्चुअली इसके बारे में कुछ बोला था आज इस <coughs> इस डाको धाम में श्री रामचौराय का पवित्र धाम में हम रामचौराय के परम भक्त शिल प्रभुपाद का चिरो चिरुभाव महोत्सव उद्यापन करते चिरो भाव चिरो भाव का मतलब अब उस दिन जिसमें एक महान संत महासमाधि प्राप्त होते है उसको बोलते अब नहीं बोलते है कि मार जाते है। क्योंकि ऐसे बड़ा महात्मा तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भगवान की प्रेरणा से इस भौतिक संसार में आते हैं इनका नाम प्रचार करने के लिए और कुछ समय के पश्चात वो ही सेवा करने के पश्चात भगवान के पास वापस जाते हैं तो इनका थुरुबा महोत्सव आज हम पालन करते हैं भगवान रामचौड़ाए कृष्ण भगवान का धाम में भगवान कृष्ण कहते हैं वो श्रीमद भगवत में मद भक्त पूजा व्यादी का मेरी पूजा करने है परन्तु मेरी पूजा करने से और भी महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की पूजा करना तो इस वाक्य के अनुसार हम आज गुरु और शिष्य में वो संबंध जो है और कैसे शील प्रभुपाद अज्ञानी पाश्चात्य देश के लोगों को यही शिक्षा प्रदान की उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं पाश्चात्य देशों में कृष्ण भगवान के बारे में लोग का कुछ भी ज्ञान एक दो विश्व विश्वविद्यालय के अध्यापक के सेवा कुछ भी ज्ञान नहीं था भगवान कृष्ण के बारे में आ, एक गठन वो न्यूयॉर्क में शिलोप्रभुपद का ये प्रचार का आरम्भ करने का समय में कि शिलो प्रभप के कुछ नए अमेरिकन शिष्य एक फोटो एक तस्वीर लाया एक इंडियन दुकान से हनुमान जी का एक चित्र और प्रभुपाद शिलो प्रभुप हमारे गुरु जो विश्व में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है तो इनसे पूछा कौन है क्या है वो क्या बिली है तो भारत में सिर्फ हिंदू न मुसलमान क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट पारसी सिख सब जानते हैं कि हनुमान रामचंद्र भगवान का एक मुख्य पार्षद है दिव्य वर्णर के रूप में परन्तु अमेरिका में लोग का ज्ञान का अभाव इतने सत्य सभी विषयों में कि कि हनुमान बंदर के रूप में भगवान के परम भक्त तो कुछ भी नहीं जानते थे तो ऐसे हाल में शीला प्रभुपाद पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति पर चल के तो गुरु शिष्य में वो संबंध जो है तो किसी का कुछ भी ज्ञान नहीं था और कैसे शिष्य का कर्तव्य है गुरु का आज्ञा पालन करना तो कुछ भी ज्ञान नहीं था शिल प्रभुपाद तो एकदम ए बी सी एकदम प्रारंभ से सब कुछ पाश्चात्य लोगों को ये भक्ति ज्ञान सिखाया है तो अति अद्भुत ही बात है कि शिल प्रभापत की कृपा अच्छा, भगवान कृष्ण की कृपा जो शिलोप्रभापत का माध्यम से आई हुई है कि पाश्चात्य देशों में भी बहुत बहुत लोग अभी हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरी खुष्णा, हरी, खुष्णा, खुष्णा, खुष्णा, खुष्णा, खुष्णा, खुष्णा, हरी हरी राम हरी राम राम राम हरि हर कीर्तन करते हैं और गुरु के चरण में आश्रय लेते हैं क्योंकि पश्चात्य देशों में वो ऐसे भावना है कि मैं बौरव हूं मैं स्वतंत्र हूं कोई मुझको किसी आज्ञा नहीं दे सकता, वो ही भावना है अभी भारत नहीं आते पाश्चात्य देशों का प्रभाव से परंतु वैदिक संस्कृति है उस वैदिक संस्कृति में ही प्रथम गुण विनम्रता होने चाहिए गुरु शिष्य संबंध में विनम्रता होनी चाहिए गुरु तो गुरु कैसे हो सकते गुरु कौन है इनके गुरु के पूरा समर्पित शिष्य है फिर अधिकार मिलते दूसरों को ज्ञान देना और दूसरों का सम्मान ग्रहण करना खुद के लिए वो कुछ सम्मान प्रतिष्ठा कुछ भी ग्रहण नहीं करते तो भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान के प्रतिनिधि के रूप से तो आजकल कल युग चल रहा है और कलयुग का प्रभाव से बड़ी दुखी बात है लेकिन कहना चाहिए कि वो गुरु पद लेके कुछ दूंगी लोग दूसरों का शोषण करते हैं। शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन में है और गुरु जैसे माता पिता बच्चे का hmm. जैसे बच्चे तो सीखेंगे तो कैसे व्यवहार करना कैसे शिष्ट होना कैसे सभ्य भद्र होना तो माता पिता वो शिक्षा देते शासन देते शोषण नहीं करते परन्तु आजकल गुरु और शिष्य संबंध में केवल शोषण होता है तो गुरु तो शिष्यों से प्रणामी लेते हैं और शिष्यों चाहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद से मैं बड़ा हो जाऊंगा और इस भौतिक संसार में मैं सुखी होगा लेकिन वास्तव गुरु का कर्तव्य है शिष्यों को और सबको बताना कि इस भौतिक संसार में कुछ भी सुख नहीं है वो आशा सुखी होना वो सब माये की है तो कैसे कोई गुरु हो सकता है यदि आशीर्वाद देते हैं बौद्धिक संसार में सुखी होने के लिए क्योंकि गुरु का मतलब ज्ञानी और अध्यात्मिक ज्ञान का पहला सोपन यही है यही समझना कि इस बौद्धिक संसार में सुख तो नहीं है इंद्रिय सुख जो है वो सब माये की है वास्तविक सुख है कृष्ण भक्ति में तो ये चैनल का उद्देश्य भी है लोगों को इंद्रिय सुख देना यही भी मायक <laughs> तो पूरे चैनल आप उत्साह ही कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए ऐसे होने चाहिए मालिक चैनल का मालिक आप यही बात सुनिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रसाद तो शिल प्रद आदर्श गुरु थे और है परिप्रिक से सभी गुरु एक है वो वचन है गुरु एक ही है क्योंकि सभी गुरु जो सही गुरु है तो सभी गुरु जो तो एक ही वाणी का प्रचार करते है वो वाणी क्या है कृष्णस्तु भगवान स्वयं हरे नाम हरे नाम हरे नाम ए बके कलम कलौ नाष्ट्रष्टे बना श्रे थि अन्य था तो फिर भी हर एक गुरु एक विशेष पृथक व्यक्ति है और गुरुवार्ग में शिल प्रद का पद अन्य ही है न भूत हो न भविष्य शिल जो किया है तो उसके पहले कोई नहीं किए और भविष्य में प्रभुपाद जैसे प्रचार किए थे तो भविष्य में तो और कोई नहीं करेंगे फिर भी हमारा प्रयास होने चाहिए शिला प्रोपाद का मार्गदर्शन लेके उनका अभियान उनका प्रचार का विस्तार करना। तो आज हम विशेषकर शिल पौपा की प्रशंसा कहते हैं और गुरु पूजा होगी हम हर रोज गुरु पूजा कहते हैं और थोड़ा समय के बाद विशेष रूप से करनी होगी परंतु श्रेष्ठ गुरु पूजा है गुरु का आज्ञा पालन करना और विशेषकर उनकी इच्छा कि सभी लोग कृष्ण भक्ति में अहंग उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए प्रयास कर तो मैं स्वयं सर्वप्रथम शिल प्रद का दर्शन मिला उनकी पुस्तके के रूप में प्रथम बार जब शिल प्रस्तकें देखत तो तैयार नहीं था शिल की कृपा प्राप्त करने के लिए स्कूल में मेरे एक घनिष्ठ दोस्त एक दिन उसको मैं एक संवार को वो दोस्त मुझको पता है कि वीकेंड पर मैं लंडन गया था और वहां पर कुछ बुक मिली और मुझको शिल्प्राउप की पुसके मुझको दिखाना चाहता था और मैं ना ना ना ना मुझे मालूम है ये सब इंडियन स्वामी सब डोंगी ही है तो परम सात्य के बारे में मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं था लेकिन भगवान की दया से मुझ में बुद्धि प्राय नहीं थी लेकिन इतनी सी बुद्धि थी कि यही सब इंडियन स्वामी सब डोंगी है वो समझ गया लेकिन कि एक तो डोंग नहीं है तो उस समय नहीं तो उस के शायद दो साल के बाद एक बार और आपसा मिला शिल की एक पुस्तक देखना कृष्णा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा द्वितीय खंड देखा और उस समय पड़ लिया था और सच वो बात जो उसमें तो ज्यादा तो नहीं समझ फिर भी इतना सच समझ कि इसमें कुछ बात से भी की है यही वो डोंगी टाइप गुरु का बच्चा नहीं है शास्त्र ही है ऐसा मेरा संकल्प था कि जीवन में इतने सारी पुस्तक पढ़े यही सब अलग अलग लोग की खुद की कल्पना है तो ऐसे ही संकल्प किया कि शास्त्र के अलावा मैं और कुछ नहीं भूल शास्त्र क्रिश्चियन मुसलमान हिंदू जो भी हो शास्त्र जो है वो प्राचीन ही है और प्रमाणिक ही है तो वो कृष्णा पुस्तक उसको पढ़ लिया था क्योंकि वो की ये श्रीमद् भागवतम प्राचीन शास्त्र का अनुवाद है उसलिए उसको किसी की काल्पनिक धारणा नहीं है आधुनिक नहीं है <coughs> तो इस प्रकार वो पुस्तक से प्रेरणा मिली वो कृष्ण के भक्तों का संगठन उस समय भी बहुत संदिग्ध था कि तो बात जो है इस फुस्से में वो अच्छी है लेकिन जैसे बाइबल में वो बात जो अच्छी है लेकिन जीसस जैसे ही कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में तो ऐसे ही सोचो कि शास्त्र में अच्छी अच्छी बातें होते हुए भी ऐसे व्यक्ति जो वो शास्त्र का आदर्श के अनुसार जीवन व्यतीत करते ऐसे लोग तो नहीं है Uh, मुझे अविश्वास था परंतु सोचा कि मुझे एक बार जानना चाहिए देखना वो लोग कैसे हैं कैसे प्रज्ञा से भाषा समाधि कैसे बोलते कैसे सब कुछ कहते क्या क्या कहते हैं तो गाय था प्रभुपात का लंदन स्थित भक्ति भई रंजन माना मंदिर और वहा जाकर विश्वास बन कि दुनिया में कुछ लोग जो आदर्श आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते और ऐसे शिल की कृपा से वो भक्तों मुझको ग्रहण किया है और मुझको शील प्रपद का तरफ से मुझको शिक्षा दी तो इस प्रकार मेरे जैसे बहुत लोग जो अज्ञान का रंध में थे कृष्ण भक्ति ग्रहण किया है और वो प्रचार जो शिल प्रारंभ किया है पश्चात के देशों में अभी वो प्रचार का सबसे बड़ा प्रभाव इस भारत में है और यहाँ के लोग बहुत से लोग तैयार है इस कृष्ण भक्ति वाणी ग्रहण करने के लिए तो हमें प्रचार करने चाहिए अभी अवसर तो है हम तो मालूम न कितने दिन इस स्थिति चलेगी जिसमें लोग उत्साही है कृष्ण भक्ति प्रचार सुनने के लिए इतने ज्यादा लोग तो इतना उत्साही नहीं है ऐसा नहीं है कि हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर जाते है तो सब लोग लाइन में आते है पुस्तक लेने के एक्चुअली ऐसे था गुजरात में जब शिला प्रभुपाद की भगवगी तैनमूल रूप प्रथम प्रकाशित थी तो गुजरात में खास गाँव गांव में लोग लाइन में आए थे वो पुस्तक लेने के लिए और ऐसा था बांग्लादेश में जब हम प्रथम वहां गए थे तो उस समय हिंदू कुछ पुस्तक अनु उपलब्ध नहीं थी बहुत कम तो हम स्मगल करके बंगाल शिला प्रभा की बंगाली भगवत गीता इत्यादि भारत से लाए और वो बुक्स लेने के लिए पूरा दमाल था हम ऐसे किए हम घर के अंदर गया और अंदर से लॉक किया और खिड़की में से पुस्तक वितरण किया है तो आज आज तक ऐसे है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लोग बहुत होशियार है बुद्धिमान वो कारण देना जिससे मैं पुस्तक नहीं लूंगा मेरा पास पैसे नहीं है मेरा स्वामी से पूछने है और स्वामी आते तो मेरा पिताजी से पूछने पीते जी कहा है तो स्वर्ग गए हैं मेरा पास है कॉल नहीं लूंगा तो ऐसे बहुत बहुत कारण है जिससे पुस्तक नहीं लगे तो फिर भी इस देश में लोग पाश्चात्य देश के लोग से और बहुत उत्साही है शिल्पा भक्त की पुस्तकें लेना के लिए और कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के कितने दिन ऐसे ही वातावरण चलेगा हमें मालूम में तो अभी हमें बहुत व्यस्त होना चाहिए तत्पर होना चाहिए कृष्ण भक्ति प्रचार करने में तो लोग आते हैं हमारा प्रचार सही ये प्रमाण ही है आप सभी भक्त आप प्रमाण ही है कि कृष्णा भक्ति प्रचार करने का बड़ा अवसर है भारत में तो हम प्रचार करते हैं और लोग जो आते हैं तो जानते हैं कि भक्ति संस्कृति में विनम्रता होनी चाहिए वो भी योग्यता है भक्ति करने के लिए तो जिससे हम दम नहीं हो कि मैं इतना सफा करता हूं और इतने सारे लोग मुझसे अधीन है मैं सबको आदेश देता हूं जिससे ये अभक्तिमय भावना हमारे मन में नहीं आई इसलिए हम शिलोप्रापा के चरण पर प्रार्थना करना चाहिए और सदैव स्मरण करना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यदि मैं कुछ करता हूँ वो सब शिलोप्रभुपाद की कृपा hmm. से वो बात सच है कि यदि हम कुछ भी सेवा कर सकते हैं तो सब शिलोप्रभुप की कृपा से संभव हो तो ऐसे समझना चाहिए योग्यता बिचारे की चुना ही भाई तुम्हारा करो नशा हमारी योग्यता क्या है हमारी योग्यता क्या है हम काम क्रोध लोभ इत्यादि फरायणी हैं। हम अनादिकाल से कृष्ण भिमुख है योग्यता आगर हो यही है कि हम तैयार है शिल प्रॉपर की कृपा का ग्रहण करने वो ही है हमारी योग्यता इसको स्मरण करने चाहिए मैं बौरव हूँ मैं पंडित हूँ मैं अच्छा प्रचार करता हूँ ऐसे सोचने से भक्ति का नाश होता गुरु कृपा ही केवलम शिल प्रौप की कृपा सब कुछ है और जो भक्तों शिल प्रपक के शिष्यों जो शिल प्रौप की सेवा में गुरु कार्य करते है दूसरों को दीक्षा देते हैं। शिक्षा देते हैं उनकी भी योग्यता यही है शिल की की तो उसका प्रमाण ही है कि शिल के शिष्यों में कुछ थे जो गुरु थे परंतु की सब कुछ जो मैं करता हूं मैं अन्यों से सम्मान और सेवा और भक्ति ग्रहण करता हूं कि यही सब शिल प्रभा की कृपा से संभव है जो यही बात सदैव संपूर्णता स्मरण नहीं करता है ऐसे गुरु होते हुए भी उनका पतन हो गया है पतन का क्या कारण था विस्मृति कि श्रील प्रभा की कृपा से मैं भक्ति प्रचार करता हूं यदि हम सोचते कि मेरी स्वयं की योग्यता है बैकुंड का दूत हूं ऐसे सोचने से पतन, वो ही पतन है। ऐसे सोच और वो फतन तो स्थूल अभिव्यक्त हो जाएगा ऐसे सोचने से और कम से और शायद हम ऐसे मई बौर हूँ ऐसे ही सोच के चलेगा परंतु हम भक्ति नहीं मिलेगी तो शिल प्रपद की कृपा से इस कृष्ण भक्ति प्रचार चलते है चलते है सब कुछ इनकी कृपा इसलिए हम यश्य प्रसाद भगवत प्रसाद यद्य आप इनका प्रसाद इनकी कृपा से ही कृष्ण की कृपा मिलती है हम रोज कहते और इनकी अप्रसाद अगर हो अगर किसी ना किसी कारण से शिल हम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम और सब कुछ जो कहते यदि हम महान प्रचा कहते हैं महान तपस्या कहते बहुत बहुत माला जाप कहते है तो यही सब करके भी यदि किसी न किसी कारण से शिल प्रौपद हमारे ऊपर अप्रसन्न हो तो हम कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। तो शिल का स्वभाव है कि वे बहुत दयाव है इसलिए वे आए हैं। परंतु की शिल प्रौपद दयाव है इसलिए हम अपराध करने से छत्पर नहीं होंगे तो नहीं होना चाहिए हमें गुरु पूजा करना चाहिए गुरु लंघन नहीं है तो प्रचार का विस्तार होगा तो इसकॉन नाइनटीन सेवनटी साल के पहले नवंबर चौदह तारीख पर शिलप्रपात का महाप्रस्थान हम वैदिक पंजिका के अनुसार इस दिन पर तिथि के अनुसार हम शिल प्रपात का थिरुभाग महोत्सव उद्यापन करते हैं तो पश्चिमी पंचांग के अनुसार नवंबर 14, नाइनटीन सेवनटी सर शिल प्रभुपत का महा प्रस्थान था तो बहुत देशों में स्थापित था परंतु शिल प्रभापत की कृपा का प्रभाव से शिल प्रभापात का थेरोप के पश्चात इस भक्ति प्रचार और बहुत अधिक प्रसारित हो गए है तो उस समय भारत में ही के इतने सारे मंदिर नहीं थे इसकॉन का मंदिर बॉम्बे जूहू में एक था और वो मंदिर का उदघाटन तो नहीं था निर्माणाधीन तब तक था और वृंदावन में मायापुर में कोलकाता में दिल्ली में दिल्ली और समय एक किराया का छोटा सा मकान में था लाजपत नगर और हैदराबाद में वो मंदिर जो अभी तक वो मंदिर था और भुवनेश्वर में कुछ खाली केती था जिसमें बाद में एक विशाल सूरम्य मंदिर का निर्माण था और ऐसे ऐसे अहमेदाबाद में अहमेदाबाद में एक किराया का मकान में इसकॉन का केंद्र था तो so, उस समय बेंगलोर में नहीं था कुछ मद्रास में कुछ नहीं था कुछ प्रचा हो रहा था खुद समय लेकिन कुछ समय के बाद वो शिलो प्रपत का आदेश थे भक्तों जो एक नया केंद्र मद्रास में स्थापन किया उसको बंद किया क्योंकि वो हैदराबाद मंदिर स्थापन करने के लिए शिलो प्रपत सब दक्षिण भारत में सब भक्त जो थे शिलो प्रपत को आदेश दिया वो हैदराबाद मंदिर का स्थापना में वो सभी भक्त का प्रयास होने चाहिए तो ऐसे ही बहुत केंद्र अभी कितना है भारत में सब गिनना तो मुश्किल हो गए मुझे भी मालूम नहीं कितना केंद्र है और कहा, कहा है बहुत बहुत ही है और पूरा दुनिया में और बहुत प्रचार हो गया है खास वो कम्युनिस्ट देशों में वो जो कम्युनिस्ट देश जो थे और अभी एक्चुअली प्रभुपत ऐसे बोले कि उस समय आई की न्यूक्लियर वॉर होगा पौमाणिक पर, एस्ट्रॉग पर, से महान युद्ध होगा और इस प्रकार पूरा दुनिया में वो सब सभ्य सबका पूरा विनाश होगा तो वो महान भाई था प्रभुपत बोले कि यदि हम सोवियत यूनियन में इनकी पुस्तकें का वितरण करेंगे वो महान युद्ध तो नहीं होगा तो उस समय सोवियत यूनियन में ईश्ल की पुस्तके लाना और वितरण करना तो प्राय असंभव ही था तो। परंतु अचिंछ शक्ति से कुछ भक्तों पहले श्री ईशो फानीशा राशियन भाषा में प्रकाशित किए और बहुत विपत्ति में उसका वितरण किया है तो इस प्रकार राशिया और पूरा सोवियत यूनियन और हंग पोलैंड वो सभी देशों में प्रचार का बहुत विस्तार हो गया शिलो प्रपात का छिड़ोबाप के पश्चात तो प्रचार का विस्तार हो गया पाश्चात्य देशों में वो बाथा स्थिती जो थी भक्तों में तो अभी इतने सा नहीं है परंतु परंतु अन्य देशों में प्रचार का बहुत विस्तार हो गया है तो सब कुछ जो हुआ है सब कुछ शिल प्रपद की शक्ति प्रेरणा और कृपा से हो गए हैं। जब तक हम स्मरण कहते हैं कि हम यदि भक्ति में कुछ करेंगे तो वो संभव होगा केवल शिलोप्रपाद की कृपा से तब तक वो कृपा प्रवाह चलती रहेगी और यदि हम शिलोप्रपद की कृपा का स्वीकार नहीं करेंगे तो हम बड़ा गुरु जीबीसी प्रेसिडेंट प्रचारक हम जो भी बड़ा पद या नाम लेते हैं तो हमारा सब प्रयास निष्फल होगा निष्फल का मतलब उसमें वास्तविक भक्ति तो नहीं होगी संक्षेप में हम सब शिल प्रद की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं खाली आपने नहीं भी सब गुरु जो बड़े बड़े भक्त हैं इस में हम सब केवल शिल प्रौपद की कृपा से ही चलते हैं और आप सबों को यही बात को समझना चाहिए सब कुछ जो चलते इसको मैं सब कुछ जो होने चाहिए सब कुछ शिलोप्रपद की कृपा से चलते और अगर कुछ मायक हो तो वो शिलोप्रौपद की वाणी की विस्मृति का कारण से हो यदि हम श्रील प्रभुपाद के सभी आदेशों अच्छी पालन करेंगे तो तुरंत ही इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का पूरा विजय होगा अभी इस हॉल में कितने हैं ७०० ऐसे भक्त उपस्थित है और आज वृंदावन में करीब सात हजार भक्तों उपस्थित होंगे शिलो पुपा का छिड़ूभाग महोत्सव पालन करने के लिए तो भक्त संख्या बहुत बढ़ गए हैं लेकिन इससे और बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो भक्त संख्या की वृद्धि में क्या विघ्न है खाली एक विघ्न है कि हम जो शिलोप्रभुप की प्रेरणा से आज्ञा से कृपा से प्रचार करते हैं हमें पूरी श्रद्धा नहीं है पूरा उत्सार्ग नहीं है शिल प्रभुपाद की वाणी में तो सब जैसे शिल प्रभुपात जो असंभव था तो शिल प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि भगवान कृष्ण सब कुछ कर सकते तो पाश्चात्य देशों में भक्ति प्रचार करना असंभव था संभव हो गया शिल श्री कृष्ण का आशीर्वाद शिल प्रद के ऊपर क्योंकि शिल प्रद का विश्वास था कि संभव जब असंभव है संभव होगा श्री कृष्ण की कृपा से क्योंकि श्री कृष्ण सब कुछ कर सकते तो इसी विश्वास से हमें भक्ति प्रचार करने चाहिए और शिल प्रौपद इतना महान सेवा किया है परंतु कि मैं किया था ऐसे भावना नहीं की सब कुछ संभव है गुरु कृपा से मेरे गुरु की आज्ञा और कृपा से वो यही सब संभव हो गया है ऐसे शिलो प्राप्त शिलोप्रापाला की इस महान प्रयास में जो इतना सा सुफल हो गया तो कैसे संभव था यदि मैं विचार करता हूँ तो देखता हूँ विचार करता हूँ कि मेरे गुरु भाई बहुत थे जो मुझसे और बहुत भी योग्य थे जो गुरु महाराज के साथ बहुत दिन संग किया है तो मेरे से विद्वान थे तपस्वी थे तो मेरी योग्यता तो इतना ज्यादा नहीं था शिलो प्रभा से भाई लेकिन यही योग्यता है जिससे यही महान कार्य कृष्ण भक्ति दुनिया में प्रचार हो गया है वो मेरी योग्यता है कि मुझे पूरी श्रद्धा थी मेरे गुरु महाराज की आज्ञा में तो यदि हमें ऐसी श्रद्धा रखते हैं शिल प्रत की वाणी में तो हम भी शिल प्रत की सेवा में अत्यद्भुत प्रथा कर सकें न ही तो सब कुछ जो हम कहते हैं उसका उसमें कुछ वास्तविक दाम नहीं होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे शिल प्रभात में पूरा विश्वास रखो और हम सब का यही प्रयास करना चाहिए उनके आदर्श अनुयायी हों शिल की वाणी सब पूर्ण है सब चिन्मय है सब कृष्ण से प्रेरित है उसमें पूरा विश्वास रखना चाहिए और हमें हम अम, हमारे सब तन मन धन इंद्रियों चेष्टाओं सब कुछ शिल प्रभा की सेवा में पूरा उत्साहगत होना चाहिए हरे कृष्ण